पिता के पत्र आदमियों की कौमें और जबाने हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में किस हिस्से में पहले पहल आदमी पैदा हुए न हमें यही मालूम है कि शुरू में वे कहा आबाद हुए शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए हाँ इसमें ज्यादा संदेह नहीं है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 आ पहुंचे इससे मालूम होता है कि यूरोप उत्तरी हिंदुस्तान और मेसोपोटेमिया की सभी जातियां असल में एक ही पुरखों की संतान है यानी आर्यों की हालांकि आजकल उनमें बड़ा फर्क है यह तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत जमाना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गई और कौमें आपस में बहुत कुछ मिल गई इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आ रहे ही थे दूसरी बड़ी जाति मंगोल है ये सारे पूर्वी एशिया अर्थात चीन जापान तिब्बत श्याम अब थाईलैंड और बर्मा में फैल गई अफ्रीका और कुछ दूसरी जगहों के आदमी न आर्य हैं न मंगोल अरब और फिलिस्तीन की जातियां अरबी और यहूदी एक दूसरी ही जाति से पैदा हुई ये सभी जातियां हजारों साल के दौरान में बहुत सी छोटी छोटी जातियों में बट गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं मगर हम उनकी तरफ ध्यान न देंगे भिन्न भिन्न जातियों को पहचानने का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी जबानों को पढ़ना है शुरू शुरू में हरेक जाति की एक अलग जबान थी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 उस जमाने में न रेलगाड़ियां थीं, न तार व डाक यहां तक कि लिखी किताबें तक न थी इसलिए आर्यों का हर एक हिस्सा एक ही जबान को अपने अपने ढंग से बोलता था और कुछ दिनों के बाद यह असली जबान से बिल्कुल अलग हो गई यही वजह है कि आज दुनिया में इतनी जबाने मौजूद हैं लेकिन अगर हम इन जबानों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि हालांकि वे बहुत सी हैं असली जबाने बहुत कम हैं मिसाल के तौर पर देखो कि जहां जहां आर्य जाति के लोग गए वहां उनकी जबान आर्य खानदान की ही रही है संस्कृत लेटिन यूनानी अंग्रेजी फ्रांसीसी, जर्मन इटालियन और कई दूसरी जबाने सब बहने हैं और आर्य खानदान की ही हैं हमारी हिंदुस्तानी जबानों में भी जैसे हिंदी उर्दू बंग्ला मराठी और गुजराती सब संस्कृत की संतान है और आर्य परिवार में शामिल है जबान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है चीनी बर्मी तिब्बत और सियामी जबाने उसी से निकली हैं तीसरा खानदान शेम जबान का है जिससे अरबी और इब्रानी जबाने निकली हैं कुछ जबाने जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी खानदान में नहीं है दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ जबाने जैसे तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों में नहीं हैं ये चारों द्रविड़ खानदान की हैं और बहुत पुरानी हैं